शिक्षा का आदर्श शिक्षक और छात्र स्वभाव के अनुसार शिक्षा हर मनुष्य का स्वभाव जन्म से ही औरों से भिन्न होता है और वह तो उसके साथ बना ही रहेगा अतः मनुष्य को अपनी प्रकृति का अनुसरण करना चाहिए यदि मनुष्य को ऐसे गुरु मिल जाए जो उसको उसी के भावों के अनुरूप मार्ग पर अग्रसर कराने में सहायक हो तो वह व्यक्ति उन्नति करने में समर्थ होगा उसको उन्हीं भावों के विकास की चेष्टा करनी होगी अतः शिष्यों की आवश्यकता के अनुसार उपदेशों में विविधता होना आवश्यक है पिछले अनेक जन्मों के फल फलस्वरूप संस्कार गठित हुए हैं अतः शिष्य की प्रवृत्ति के अनुसार उसे उपदेश दो जो जहाँ पर है उसे वहीं से ठेल कर आगे बढ़ाओ किसी की स्वाभाविक प्रवृत्ति को पलट देने का नाम तप मत लो इससे गुरु और शिष्य दोनों को क्षति पहुंचती है जब तुम ज्ञान की शिक्षा देते हो तब तुम्हें ज्ञानी होना होगा और शिष्य की जो अवस्था है तुम्हें मन ही मन ठीक वही पहुंचना होगा तुम किसी का कल्याण कर सकते हो इस धारणा को त्याग दो जैसे पौधे के लिए जल मिट्टी वायु आदि पदार्थों को जुटा देने पर पौधा अपनी प्रकृति के नियमानुसार स्वयं ही आवश्यक पदार्थों को ग्रहण कर लेता है और विकसित होता जाता है उसी प्रकार दूसरों की उन्नति के साधन एकत्र करके उनका हित करो जब कभी देखो कि दूसरों की बातों से तुम कुछ शिक्षा प्राप्त कर रहे हो तो समझ लो कि पूर्व जन्म में तुम्हें उस विषय की अनुभूति हुई थी क्योंकि अनुभूति ही हमारा एकमात्र शिक्षक है सेवा बिल्कुल बचपन से ही बच्चों को बलवान बनाओ उन्हें दुर्बलता अथवा किसी बाहरी अनुष्ठान की शिक्षा देने की जरूरत नहीं वे तेजस्वी हो, अपने पैरों पर खड़े हो सके साहसी सर्वजयी सब कुछ सहने वाले हों पर सर्वप्रथम उन्हें आत्मा की महिमा की शिक्षा मिलनी चाहिए सभी लोगों को उनके भीतर स्थित ब्रह्म तत्व की शिक्षा दो प्रत्येक व्यक्ति अपनी मुक्ति के लिए स्वयं चेष्टा करेगा उन्नति के लिए स्वाधीनता ही पहली आवश्यकता है यदि तुम में से कोई यह कहने का साहस करे कि मैं अमुक स्त्री अथवा अमुक लड़के की मुक्ति के लिए काम करूंगा तो अनुचित है बहुत बड़ी गलती है तुर रहो वे अपनी समस्याएं स्वयं ही हल कर लेंगे अपने को सर्वज्ञ समझने वाले तुम कौन होते हो नास्तिकों तुम यह सोचने का दुस्साहस भी कैसे करते हो कि तुम्हारा ईश्वर पर अधिकार है क्या तुम जानते नहीं कि प्रत्येक आत्मा ही ईश्वर का रूप है प्रत्येक नर नारी को सबको ईश्वर के रूप में देखो तुम किसी की सहायता नहीं कर सकते तुम्हें तो केवल सेवा करने का अधिकार है यदि ईश्वर की कृपा से तुम उनके किसी संतान की सेवा कर सके तो धन्य हो जाओगे अपने को कुछ बहुत बड़ा मत समझना स्वयं को धन्य मानो कि दूसरों को नहीं तुम्हें ही सेवा करने का अधिकार मिला ओम सहनावतु सहनो भुनकु सहवीरम करवा भई तेजस्विनावि समस्तु माँ हम लोगों ने जो कुछ सुना वह खाए हुए अन्न के समान हमारी पुष्टि करे उसके द्वारा हम लोगों में इस प्रकार का बल उत्पन्न हो कि हम दूसरों की सहायता कर सकें हम आचार्य और शिष्य कभी आपस में विद्वेश न करें ओम शांति शांति शांति हरि ओम केवल पर्दा प्रथा के द्वारा क्या कभी स्त्रियों की सुरक्षा संभव है अच्छी शिक्षा तथा देवभक्ति के प्रभाव से ही वे सुरक्षित रहती हैं।